त्रयस्त्रिंसं सुक्तं भावार्थ हे शत्रुओं को मार कर सतपुरुषों का निवास कराने वाले इंद्र हम आसन बिछाकर तुझे सोम रस प्रदान करके तेरा सत्कार करते हैं अतः तू भी हमारे पास सोम का अभिलाषी होकर आ भावार्थ वज्र को धारण करने वाले और स्वर्ण के रथ पर बैठने वाले इंद्र की हम स्तुति करते हैं तथा उससे हम शत्रु पर जिसकी सहायता से आक्रमण किया जा सके तथा जिसके साथ गायें रहती हैं ऐसा सामर्थ्य मांगते हैं भावार्थ जिसके बायां और दाहिना दोनों हाथ उत्तम कार्य करते हैं वह स्वामी योग्य है दोनों हाथों से उत्तम कार्य करना चाहिए उत्तम कार्य करने वाला हजारों गुणों की खान शत्रु नगरों को तोड़ने वाला वीर ही श्रेष्ठ होता है भावार्थ शत्रुओं पर जोरदार आक्रमण करने वाला परंतु शत्रुओं से कभी न गिरने वाला ऐसा पराक्रमी शूर वीर ही बढ़ाई के योग्य होता है ऐसा वीर ही अपने बल एवं पराक्रम से शत्रुओं के किलों को तोड़ता है भावार्थ शत्रु को ढूंढने वाला वीर चारों दिशाओं में भ्रमण करता है ऐसे शत्रु को कोई भी अपने शासन में नहीं रख सकता अर्थात ऐसा वीर कभी पराजित नहीं होता यह अपने बल के कारण ही बड़ा होकर विचर्ता है ऐसा प्रचंड वीर परास्त न होता हुआ युद्ध में स्थिर रहता है भावार्थ सत्य एवं बलशाली वीर वही है जिसके रथ घोड़े लगाम चाबुक आदि सब शुद्ध साहित्य उत्तम तथा श्रेष्ठ बल से युक्त हो किसी में भी किसी प्रकार की न्यूनता न हो तथा जो अपने देश में और परदेश में भी बलवान के रूप में विख्यात हो भावार्थ सोम रस पहले निचोड़े जाते हैं फिर उसमें नदियों का निर्मल जल मिलाया जाता है फिर उत्तम कार्य करने वाले इंद्र को यह सोम रस मंत्रों में गाकर दिया जाता है यह रस शांतिदायक है इसे पीने से शांति मिलती है भावार्थ जो लोग हृदय से यज्ञ ना करके केवल यज्ञ करने का ढोंग करते हैं ऐसे यज्ञकर्ताओं के यज्ञों का इंद्र तिरस्कार करता है परंतु जो सच्चे हृदय से यज्ञ करते हैं उनके यज्ञ में जाकर इंद्र सोम पान करता है और ऐसे यज्ञ यज्ञकर्ताओं के लिए सुखदाई होते हैं भावार्थ ेंद्र वीर होने के कारण किसी के शासन में नहीं रहता वीर तो दूसरों पर शासन करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं दूसरों के शासन में रहने के लिए नहीं इसलिए वे किसी दूसरे के शासन में रहना पसंद नहीं करते भावार्थ स्त्रियों के मन को संयम में रखना मुश्किल है उनके मन पर पाना संभव नहीं है उनके कार्य छोटे होते हैं उनकी क्रिया शक्ति कम होती है तथा उनकी बुद्धि भी छोटी होती है भावार्थ इस बलशाली के घोड़े सदैव संयुक्त होकर ही इसके रथ को खींचते हैं इसी कारण इस इंद्र के रथ की धुरा सदैव दृढ़ एवं उन्नत रहती है भावार्थ स्त्री सदैव विनम्रता से आचरण करे वह कभी उद्द्रत न हो साथ ही लज्जा का भाव लेकर वह चले फिरे वह कभी निर्लज्ज न हो वह चलते समय पैर फैलाकर अथवा लंबे लंबे डग भरकर न चले बल्कि पैर सटाकर और छोटे-छोटे डग धरकर चले उसके शरीर के सभी अवयव अच्छी प्रकार ढके रहें स्त्री का यदि कोई भाग खुला रहेगा तो उसे देखकर पुरुषों के मन में कुभाव जागेंगे तथा कामवासना उत्पन्न होगी अतः स्त्री के शरीर के सभी अवयव ढके रहें इस मंत्र में स्त्रियों के लिए उत्तम उपदेश है चतुस्त्रशम सूक्तम भावार्थ हे इंद्र इस यज्ञ में सोम कूटने वाले पत्थरों को आवाज दो तथा वह आवाज तुम तक पहुंचे तब अपने घोड़ों द्वारा तुम इस यज्ञ में आकर सोम रस का सेवन करो भावार्थ हे इंद्र तुम्हें ज्ञानी के पुत्र अपनी रक्षा तथा अन्न को प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं उस समय वे पत्थरों की मदद से सोम रस को निचोड़ते हैं अतः तुम आओ तथा सोम रस का सेवन करो भावार्थ हे इंद्र तुम हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ करके उसका यश सब ओर फैलाने के लिए हमारे पास आओ हम तुम्हें जैसे वायु के लिए सबसे पहले पेय दिया जाता है इसी तरह सोम रस प्रदान करते हैं भावार्थ यह अग्नि देवों में स्तुत्य तथा मानवों का हित करने वाला है इंद्र बहुत बुद्धिमान हजारों प्रकार के संरक्षण के साधनों से युक्त है इस प्रकार दोनों ही देव महिमाशाली हैं भावार्थ हे इंद्र तुम सोम रस को पीने के लिए घोड़ों से उसी प्रकार आओ जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के आश्रय से आते हैं भावार्थ हे इंद्र अपने पुष्ट घोड़ों से हमारे पास आओ तथा सोम रस पीकर हमें प्रसन्न करो भावार्थ हे इंद्र तुम पर्वत अंतरिक्ष एवं द्युलोक अर्थात जहां भी हो वहीं से तुम हमारे पास आकर हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो भावार्थ हे इंद्र तुम हम पर कृपा करके हमें अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करो हम भी ऐश्वर्यशाली होकर उत्तम यश वाले हैं भावार्थ वीर के घोड़े वायु की भांति वेगवान तेजस्वी और सूर्य की भांति कांति युक्त हों ऐसे घोड़ों को रथ में संयुक्त करके वीर उस रथ में बैठे पंच दशम सुप्तम भावार्थ हे अश्व देवों तुम श्रेष्ठ बुद्ध से युक्त हो अतः तुम अग्नि इंद्र आदि सभी देवों के साथ मिलकर सोम रस का सेवन करो भावार्थ हे अश्व देवों तुम दोनों दान देने वाले हो अतः हमारी विनती सुनकर हमारे यज्ञ में आओ और 33 देव तथा अन्य देवों के साथ मिलकर हमें अन्न प्रदान करो भावार्थ हे अश्वदेवों तुम हमारे हिंसा रहित कर्मों में श्रद्धा पूर्वक उपस्थित होओ और हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान पूर्वक सुनकर हमें श्रेष्ठ अन्न प्रदान करो भावार्थ हे अश्वदेवों तुम दोनों हंसों की भांति तेजस्वी हो जिस सार पक्षी सूर्योदय के होते ही दाने के लिए घर-घर जाते हैं उसी प्रकार वे देव सोम रस पान के लिए सूर्योदय होने पर घर-घर जाते हैं भावार्थ जिस प्रकार एक शयन पक्षी तेजी से जाता है उसी प्रकार तुम दान देने के लिए शीघ्रता से आओ तुम सोम रस से तृप्त होकर हमें वैभव प्रदान करो भावार्थ हे अश्व देवों तुम शत्रुओं का संहार करो उन्हें जीत लो और मित्रों को प्राप्त करके उनकी प्रशंसा करो भावार्थ हे अश्वदेवों तुम इंद्र विष्णु आदि सभी 33 देवों के साथ हमारे पास आओ और बलशाली बनकर इस स्तोताओं की प्रार्थना सुनो भावार्थ हे अश्वदेवों तुम मानवों के रोगों को दूर करके उनके ज्ञान कार्य छात्र तेज नेतृत्व शक्ति गौ आदि प्राणियों तथा उनके पुत्र पौत्रादिकों को पुष्ट करो भावार्थ शत्रुओं के गर्व को नष्ट करने वाले अश्वदेवों तुम सोम रस निचोड़ते हुए तोता की स्तुति सुनकर उसके पास जाओ तथा उसके यज्ञ को श्रेष्ठ रीति से चलाकर उसे देवों की भांति ऐश्वर्य प्रदान करो भावार्थ हे अश्वदेवों तुम दोनों हमारे पास आओ और यज्ञ में डाले गए अन्न रूप सोम रस का सेवन करके तृप्त हो हम तुमसे रक्षण चाहते हैं अतः तुम हमारे लिए हिंसा रहित यज्ञ में आओ तथा तुम हमें रत्नादि ऐश्वर्य दो षटत्रिशम सूक्तम भावार्थ हे इंद्र तू सोम निचोड़ने और यज्ञ करने वालों की रक्षा करने वाला है तू सतपुरुषों की रक्षा करने वाला है इसलिए तू मृतों के साथ सोम रस के दिए हुए भाग को पी भावार्थ हे इंद्र तू अपने सामर्थ्य से स्तोताओं तथा देवों की रक्षा करने वाला है इसलिए तुझे हम सोम रस का भाग देते हैं उसे तू पी, भावार्थ, हे इंद्र, द्यू, प्रत्वी आदि लोक तथा गाय, घोडे आदि पशुओं को तू उत्पन करने वाला है, अतह तू हमारे यग्य में आकर प्रसन्न हो। भावार्थ हे शस्त्रधारी एवं उत्तम यज्ञ करने वाले इंद्र तू अत्र ऋषियों के स्तोत्रों के महत्व को बढ़ा उसी प्रकार अन्य ऋषियों की विनतियों को भी सुन और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हुए दस्युओं को त्रास देने वाले की तू रक्षा कर सप्त त्रिशम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र तूने शत्रुओं के साथ होने वाले संग्रामों में इस स्तोत्र के बोलने वाले और यज्ञ करने वाले की रक्षा की थी इसलिए तू अपने शस्त्रास्त्रों से सब शत्रुओं को हटाते हुए हमारे द्वारा दिए गए सोम रस को पी भावार्थ हे इंद्र तू इस पूरे विश्व का अकेला ही स्वामी है तू अकेला होते हुए भी अच्छी प्रकार से संगठित हुए शत्रुओं को छिन्न-भिन्न कर देता है अतः हमारी रक्षा के लिए तू सोम पीकर पुष्ट हो भावार्थ हे इंद्र जो धन हमें प्राप्त है तथा जो प्राप्त नहीं है उन सब धनों का तू अकेला ही अधिपति है तू छात्र तेज की रक्षा करने वाला है परंतु तू स्वयं सुरक्षित है अर्थात तू दूसरे की रक्षा तो करता है परंतु अपनी रक्षा के लिए तुझे किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती तू अपने सामर्थ्य से ही अपनी रक्षा कर लेता है भावार्थ हे इंद्र तूने उत्तम कार्यों को करते हुए जिस प्रकार अत्र ऋषि की रक्षा की थी उसी प्रकार तू उत्तम घोड़ों को रखने वाले वीर की रक्षा कर और उसे बुलाए जाने पर तू संग्राम में दस्यु को नष्ट करने वाले वीर की रक्षा कर